redim madhuban bana aaya apke aangan aaya khushiyon ki bahar ke laman ka gulshan sunte raho muskurate raho redium madhuban sunte raho नमस्कार आप सुन रेडियो जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर रेखा व्यास जी उपस्थित हैं जिन्होंने काफी किताबें है लिखी हैं पर्यावरण पे भी काम करते हैं आप उनसे रूबरू होंगे उनकी आवाज़ से अभी थोड़ी देर में आप सभी की तरफ से डॉक्टर व्यास जी का रेखा व्यास जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार ओम शांति आप सभी को जी रेखा जी कैसे हैं आप आ, बहुत अच्छे और आप सब से मिलकर तो और भी अच्छे जी जी जी जी और बताइए साहित्य से आपका कैसे जुड़ना हुआ और किन किन किताबों के ऊपर आपके हस्ताक्षर हुए हैं थोड़ा सा बताइए हमें जी कई पुस्तकें लिखी शुरुआत बहुत ही बचपन में हो गई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लेखन के संस्कार मुझे अपने परिवार से मिले मेरे पिता के परदादा हैं उन्होंने भी पुस्तक लिखी एकलिंग और हारित गोस्वामी राघवानंद जी ने लिखी मेरी जो पिता की परदादी थी वो भी बहुत विदुषी थीं और उन्होंने मेवाड़ में शिक्षा का अभियान चलाया और विशेष रूप से स्त्री शिक्षा और उसमें भी बहुओं की शिक्षा क्योंकि उस समय में छुटपन में शादी हो जाना एक सामान्य बात हुआ करती बिल्कल, थी बिल्कल, तो उन्होंने कहा कि बहुओं को शिक्षित किया जाए तो बहुएँ भी किसी न किसी घर की बेटी ही हैं तो इस तरीके से उन्होंने सघन शिक्षा अभियान चलाया हमारा एक गुरुकुल भी था जो स्वतंत्रता के पश्चात जो है अधिग्रहित कर लिया गया और जमीन वगैरह अधिगृहित कर ली गई पहले खेती भी हमारे परिवार में थी गुरुकुल पूर्व में अधिग्रहित हो जाने के कारण वहाँ पर फिर कन्या विद्यालय खुल गया तो ये कह सकते हैं कि परिवार में लेखन और पठन पाठन और शिक्षा का संस्कार शुरू से रहा जी। हमारे जो परदादा थे मेरे परदादा उन्होंने दुर्लभ वंशीवादन द्वारा ये कहें कि अपने समय के जो हस्तियों को विमुग्ध किया उनके नाम पर पिछोला जो झील है उसमें वंशीवारा घाट भी है क्योंकि उनका नाम वंशी जी था और अद्भुत वंशीवादन के द्वारा उन्होंने समाज में अपनी छाप छोड़ी और बहुत अच्छे वैद्य भी थे उनकी जो आयुर्वेदी जो प्रणाली थी या ये कहीं कि आयुर्वेद का जो उनका ज्ञान था उसके बारे में आज भी बहुत से किस्से प्रचलित हैं और फिर मेरे दादाजी ने जो पाणिनीय व्याकरण है उसका अत्यंत सरलीकरण और वो भी पद्यात्मक शैली में किया और कई ग्रंथों का उन्होंने जो स्तोत्र साहित्य है उनका और व्यंग्य साहित्य का और जादुगरी और इस तरीके से उनका व्यक्तित्व जो है बहुमुखी और बहुआयामी व्यक्तित्व तो था मेरे माता पिता ने भी लेखन किया और उसके बाद मैं ये समझती हूँ कि मुझे भी एक तरीके से ये संस्कार में मिला या विरासत में मिला सबसे पहले मैंने बहुत ही छुटपन में जूते की आत्मकथा लिखी अच्छा और उसके पश्चात कुछ कुछ कविताएं चलती रही या स्कूल कॉलेज वगैरह के लिए जो आवश्यक होती है अपेक्षित होती हैं वो वार्षिकी जो निकलती है उसके लिए लेखन किया या घर परिवार में है जैसे ये शादी के मैं सोचती थी कि शादी ब्याह के या विभिन्न रीति रिवाजों के वही वो, वो गीत गाए जाते हैं तो उनमें कुछ मैंने नया भी ऐसा जोड़ा हाँ तो ऐसे करके और एक जो रचनात्मकता मिलती है और मैं ये सोचती हूँ कि हमारे यहाँ का जो जनजीवन है उसमें रचनात्मकता इतनी घुली मिली अब तो थोड़ी कम हो गई है पर पहले इतनी घुली मिली थी कि हर व्यक्ति जैसे चित्रकारी कर लेता था रंगोलियाँ वगैरह मान लेता था अच्छा भोजन बना लेता था अब जब तक आप विशेष रूप से प्रशिक्षित न करें या शिक्षित ना करें तब तक ये चीज़ें मुश्किल होती है मेरे समय में ये सब सहज रूप से हमें मिल जाता था और हर कोई गा भी लेता था कहीं विशेष रूप से संगीत सीखने नहीं गया है तब भी तो ये प्रणालियां जो है अब थोड़ी कम होती जा रही हैं तो ये हमें सहज रूप से एक तरह से संस्कार में मिला डॉक्टर रेखा व्यास जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया साहित्य से कैसे जुड़ना हुआ और बचपन से ही आपको लिखने का शौक रहा और बड़ी अच्छी अच्छी जो है विचारधारा आपके पास थी जिसको आपने शब्दों के माध्यम से किताबों में उतारना शुरू कर दिया था अब आगे आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जीवन में जैसे कि हर व्यक्ति को अपना जो है आ, करियर को लेकर या अपने अस्तित्व को या अपनी पर्सनालिटी को बनाने के लिए तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है तो आपने अपने करियर को इस्टबलिश करने में या अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या किया थोड़ा सा बताए सबसे पहले तो मैंने ये सोचा हालाँकि ये बहुत ही विचित्र बात लगती है घर वालों ने मुझे बड़े अच्छे और महंगे स्कूलों में पढ़ाना चाह तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं अपने घर के आसपास जो सामान्य से स्कूल हैं मैं उनमें पढ़ाई करूंगी ताकि कम खर्च में अच्छी पढ़ाई कर सकूं क्योंकि महंगी पढ़ाई और मैं बस से जा रही हूँ कहीं दूर जा रही हूँ और घर का कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब और विचित्र लगता था तो हमने घर वालों से यही कहा कि हम जब तक पढ़ेंगे तब तक अपने एक प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक और मेहनतपूर्वक पढ़ेंगे तो मैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की शिक्षा भी साइकिल पर ही जाया करती थी तो वो कहते थे लोग हमें कह रहे हैं कि ये छोटी सी लड़की है और इतनी दुबली पतली लड़की उस समय है और इसको आप साइकिल पर इतना दूर भेज रहे हैं तो मैंने कहा जो कहेगा आप ये कहेंगे वो मुझसे बात करें तो इस कारण जो है एक मेहनत जीवन हमेशा रहा और घर में भी हमने एक संयुक्त परिवार का हिस्सा होने के कारण हमारा काम निर्धारित था तो हम अपने कैरियर के साथ साथ घर के कामों का भी निपटान करते रहे घर के कामों को भी देखते रहे तो इस कारण हमारे अंदर एक ऐसी भावना आ गई जो जिसको ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता की भावना सहयोग की भावना और श्रम को न चुराने की भावना मैं कहती हूँ कि श्रम की चोरी भी बहुत बड़ी चोरी है और बहुत सी लड़ाइयाँ घर परिवार कार्य सब में श्रम को लेकर के या तरकीब से उससे बचने के लिए भी होती हैं और श्रम एक बहुत सुख भी सी है अगर आप उसको बहुत ही व्यवस्थित और सहयोगात्मक रूप से करें बिल्कुल तो इस तरह हमने शुरू से ही शिक्षा को वरीयता देते हुए भी कभी घर के कार्यों को ऐसा उपेक्षित नहीं किया इस कारण हमें कैरियर में कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं हुई अव्वल हम आते रहे जी और जो ऐसा कभी हमने चाहा नहीं कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो हम कोई और कार्य न करें इसलिए जो है जीवन एक सहज रूप से चलता रहा और बहुत ही अच्छी तरीके से चलता रहा और उसमें हमेशा समाज सेवा और किसी का सहयोग करने की बलवती भावना बनी हुई रही बिल्कुल बिल्कुल रेखा जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग काफ़ी समाज से जब जुड़ते हैं या कुछ ऐसे पर्यावरण के लिए आपने काफ़ी काम किया बोला तो लोगों का कहीं न कहीं जो है सहयोग नहीं मिलता ऐसे में मन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम ही अकेला करें क्या <laughs> क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है देखिए इस तरीके से हतोत्साहित करने करने वाले करने वाले निरुत्साहित उपेक्षित करने वाले लोग तो मिले ही मिले पर अगर आप दृढ़ चित्त हैं जी, जी जी जी तो ज्यादा अच्छा काम होता है बल्कि अकेले और ठीक भी हो जाता है हुँ. और कैसे होता है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी हमारी माँ ने शुरू में चाह की हम चिकित्सक बने और उनको ये बड़ा अच्छा लगा कि हमारी लड़की जैसा हम कहते हैं वैसा दत्तचित हो करके और आगे कर लेती हैं तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं जीवन को बचाने की विद्या मेंढक को मार के नहीं सीखूँगी तो उन्हें ये बात बड़ी अजीब और विचित्र लगी कि भाई ये क्या बात है कि मेढक को मार के नहीं सीखूँगी जो प्रणाली चल रही है शिक्षा की उसको कोई एक व्यक्ति बदल लेगा मैंने कहा कि अब कोशिश कर सकते हैं बदले ना बदले तो बोले तो कैसा कुछ होना चाहिए तो हमने कहा कि हम ऐसी पढ़ाई करेंगे जो ऐसा ना हो जिसमें तो उनको बड़ा दुख हुआ इस बात का और उन्होंने मुझे कई लोगों से मिलवाया जो लोग ये चाहते थे कि भाई ये चिकित्सक चिकित्सित बने और उस क्षेत्र की पढ़ाई करें तो हमने कहा कि आप ये रुकवा दीजिए तो हम कर लेंगे फिर मुझे हमारे जो परिवार में मैं ये हमारी बड़ी बहन के जो पति बहुत ही अच्छे चिकित्सक थे उन्होंने अपने वरिष्ठ या अपने प्राध्यापकों से भी मिलवाए तो सब लोग वहाँ पे ये सोच के बड़े दंग और हतप्रभ थे कि अरे हमें तो ये कभी ख्याल ही नहीं आया भाई आप बनेंगे तो बहुत ही अच्छे चिकित्सक बनेंगे तो उन्होंने कहा कि कैसे क्या होना चाहिए तो हमने कहा ऐसे तो हमने कहा ऐसे एक मेंढक होना चाहिए इलेक्ट्रिक वाला अगर ये जरूरी ही है तो और उसको इस तरीके से प्लक में लगाएं और ये सारी प्रविधियां वो होने लगे और जब आप उसको रोकना चाहे तो रुक जाए तो इस तरीके से कैसे भी आप जो डिसेक्शन की जो पद्धतियां चीरफाड़ की पद्धतियां सिखाना चाहते हैं वो सीख सकता है व्यक्ति तो खैर उस समय हमने फिर कला के क्षेत्र में अध्ययन किया बहुत बाद में जिन लोगों से हमारे घर वालों ने संपर्क किया था वो कहने लगे भाई रेखा जी का मेंढक जी गया है <laughs> यानी कि अब जो है मेंढक की चीड़फाड़ के बिना भी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन होने लगा है तो एक तो ये मेरी बड़ी मजाक बनी उसकी भाई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ये कहे कितना नादान व्यक्ति है जो एक मेंढक के लिए अपना कैरियर छोड़ दिया या ऐसे सोचता है या एक तो ये बात हुई दूसरा हमने जब ये अपनी शिक्षा पद्धति और ये सब एक तरह से सीखी या पूरी की उसके बाद में हमने चाहा कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिसमें हम सौ लोगों को रोजगार दे सकें तो पिता ने कहा कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और अब हमारी खेती भी अधिग्रहित हो चुकी है तो अब मैं जो है कोई ऐसा खतरा भी नहीं लेना चाहता और इतना खर्चा भी नहीं करना चाहता आपने अगर पढ़ाई की है तो आपकी सरकार जाने और आप जानो आपको कहीं से कोई सहयोग मिलता आप करते हैं तो ठीक है अन्यथा आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो हमें लगा कि भाई अब जब इन्होंने हमारी आर्थिक ऐसी कोई सहायता नहीं की है नहीं, नहीं। तो हम जो है अब निःशुल्क समाज सेवा करेंगे तब हम अपने जल की बोतल के अलावा ये कहिए कि एक आध जल का पात्र ऐसा साथ रखते थे बोतल भर के कि कोई छोटा पेड़ हमें प्यासा दिख जाए तो उसको हम पिलाते चलते थे कोई ऐसा दिख जाए जिसका थावला नहीं खुदा हुआ है तो उसको खोद दें कर दें तो क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है न कोई इतना मैन पावर लग रहा है कि अब सौ पचास लोगों को जुटाएँ और ये काम करें या घर में ही हमारी बगिया थी उसमें हम इस तरीके से काम सीखते रहें और इतनी दुर्लभ जो सब्ज़ियाँ वगैरह हमारे घर में ये कहूँ कि मैं लगभग एक एक डेढ़ मीटर की लौकिया और इतना बड़ा छोटे से बॉलीबॉल जितना बड़ा जो फल है वो हमारे घर में उगता रहा तो लोग कई बार ये पहचान नहीं सके कि ये टिंडे का फल या टिंडे की सब्जी है तो इस सब ने भी हमें बहुत ही उत्साहित किया कि हम अगर मेहनत करते हैं तो पर्यावरण की जो वस्तुएं हैं ये वो अच्छी तरीके से उगाई जा सकती हैं और दुनिया को दी जा सकती हैं तो ये कहें कि सीताफल शरीफ जिसको कहते हैं वो मेहंदी टमाटर वगैरह इतनी प्रचुर मात्रा में थोड़ी सी जगह में होने लगे कि हमने बहुत जगह उनका वितरण भी किया करते थे अमरूद है मोगरा है जो चाहते वो ऐसे उग जाता था जैसे बहुत सामान्य बात हो क्योंकि झीलों को शुद्ध करने की एक पद्धति हुआ करती थी कि अगर गर्मी के दिनों में उसकी मिट्टी को जिसको पणा कहते थे वो निकाला जाता था और बहुत न्यूनतम दर पर वो घरों में पहुँचाया जाता था और विशेष रूप से गधों पर जो लादियाँ लाद करके घरों में जाता था तो वो बड़ा उर्वर हुआ करता था तो इस तरीके से बहुत से काम हमें सीखने का मौका मिला कोई बहुत से पेड़ जो इतने पास हो रहे हैं कि पता है कि कुछ दिन बाद ये जीवित नहीं रह सकते तो उनको हम आस पास ही दूर कर देते थे और उनमें जलदान वगैरह किया करते थे तो इस तरीके से बहुत कम समय में ही यह हमारे पास में कुछ ऐसी बस्तियाँ थीं तो उनके बच्चों को हम पढ़ा देते थे जीव जानवरों की या जीव जन्तुओं की देख कर लिया करते थे तो या आ, कुछ मुख्य मधिर विद्यालय के बच्चे और प्रज्ञाचक्षु बच्चे थे उनको भी जैसे पुस्तकें पढ़ के सुना दी हुँ, हुँ, या हुँ. उनको गंध से कपड़ों का अभिज्ञान कराना शुरू कर दिया कि ये कपड़े अब धुलने योग्य हो गए हैं या <laughs> स्पर्श बोध से इस तरह जुएँ निकाली जा सकती हैं या स्पर्श बोध से दाना अनाज वगैरह बीना जा सकता है अच्छी अच्छी डिश किस तरह बनाई जा सकती हैं तो ये सब हमने एक तरह से प्रशिक्षण देना शुरू किया तो ये लोग हंसते थे कि खुद ही अभी छात्र हैं और शिक्षण भी कर रहे हैं शिक्षक भी है तो ये एक तरह से बड़ा ही मतलब एक सुकूनदायी कार्य हमारे जीवन में रहा डॉक्टर रेखा वैस जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके आप लिखते हैं और मैं चाहूँगा कि कोई एक गीत आपके दिल के करीब हो जिसको आप सुनना पसंद करते हो एक अभी नया लिखा है उसका मैं थोड़ा सा मुखड़ा आपको सुनाती हूँ और आपके यहाँ विशेष रूप से बहुत ही सुंदर सूक्ति वाक्य लिखे हुए हैं वो भी लगेगा आपको कि गीत में जैसे वो भी हो बिल्कुल पावसी बिल्कल। फुहार सा मुखर मनुहार सा वीणा के तार सा सुर की झंकार सा मादक व्यवहार सा और इस गीत का शीर्षक है प्यार यानी तुम्हारा प्यार मोम सा बहता बहता मौन सा कहता कहता मुखर पुचकार सा पावसी फुहार सा मुखर मनुहार सा वीणा के तार सा सुर की झंकार सा मादक व्यवहार सा तुम्हारा प्यार तन को खिजा गया मन को भिगा गया सावनी बहार सा मुखर पुचकार सा मुखर मनुहार सा वीणा के तार का सुर की झंकार सा कोमल वो कुसुम सा वज्र गुम सुम सा पायली झंकार सा मुखर मनुहार सा मादक व्यवहार सा स्वेद सने भाल सा पूजा के थाल सा स्वेद सने भाल सा पूजा के थाल सा मीठी तकरार सा मुखर पुचकार सा तुम्हारा प्यार खेत के मचान सा यात्रा की थकान सा खेल खेल की हार सा वीणा के तार सा सा सा सा सा सुर की झंकार मादक पावसी फुहार सा, मुखर मनुहार सा, तुम्हारा क्या बात बहुत बढ़िया अब मैं चुकी एक संगीत प्रेमी व्यक्ति और शास्त्रीय संगीत से मेरा बहुत जुड़ाव है जी बहुत वर्ष मैंने सीखा भी तो किसी एक गाने का चयन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है इसलिए आप और आपके जो श्रोता है वो जो सुनना चाहे वही आप सुनाएंगे तो मुझे वो भी पसंद आएगा और मैं चाहूँगा कि जाते जाते सामाजिक सेवा को करते हुए बहुत सारे लोगों से आपने मिला आपने काफ़ी काम किया और इसके बावजूद आप लोगों को या रेडियो के माध्यम से जो लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप क्या संबोधन देना चाहेंगे एक मैसेज के तौर पे आप अपनी भावनाएं सुनाइए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कभी ये ना सोचें कि समाज सेवा या कुछ सार्थक कार्य करने के लिए किसी बहुत बड़े बजट की आवश्यकता होती है या आपको कहीं से कोई फंड मिलेगा तो आप ये कार्य करेंगे आप अपने आसपास भी झांकेंगे तो आपको हमेशा ऐसे सुअवसर बहुत मिलेंगे जैसे सड़क पे बैठे हुए लोगों में बहुत से लोगों को मैंने घर पहुंचाया उनसे सामान्य रूप से पूछा आप कहाँ से आए हैं कैसे आए हैं तो कुछ ऐसे स्मृति लोप वाले व्यक्ति भी मिले कुछ उनसे लंबा तादाद में रखा तो ऐसे बहुत दुर्लभ व्यक्ति मिले एक व्यक्ति ऐसे भी मिले जो सात आठ साल से अपने घर से दूर थे साइकिल पर भारत भ्रमण के लिए निकले उन्होंने कहा कि मैं चिकित्सक रहा पर मेरा सामान और सब छिन गया तो मेरी स्मृति लोप हो गई पर मेरे एक भाई फ़ौज में थे और वो पता नहीं अब कहाँ हैं तो मैंने उनके भाई को ढूँढा और उन्हें फ़ोन करवाया और किया भी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बात सच नहीं हो सकती हम तो सात आठ साल से अपने भाई को ढूंढ रहे हैं मैंने कहा जी अमुक अमुक जगह बैठे हैं और मैं रोज उनसे मिलती हूँ तो उन्होंने तुरंत फिर किसी को भेजा और अपने वहाँ बुलाया अब उन्होंने वापस अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर ली है और उत्तर प्रदेश में वो वापस चिकित्सक बन गए हैं ऐसे कई महिलाएं मिली कुछ लोग अपने घर परिवार से गुस्से गुस्से में दूर हो गए और जब एकदम सड़क पर आ गए तो उनकी यथार्थ चेतना लौटी और तब उन्हें यह लगा कि अब वो कैसे जाएँ किस मुँह से जाए तो आप कुछ भी सोच करके अच्छा शुद्ध भाव लेकर के अगर काम करना चाहेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी और नहीं तो आप कहीं कहीं घूमते फिरेंगे कि कहाँ से पैसा मिलेगा बड़ी संस्था बनाकर अगर आप सेवा करना चाहेंगे तो आपको वैसे लोग ढूंढने पड़ेंगे फिर वैसे लोग रख लिए तो उनके जीवन यापन के लिए आपको सोचना पड़ेगा उस जीवन यापन के लिए आप हो सकता है अपने मूल केंद्र या बिंदु से भी दूर हो जाए तो वो जो चेतना या वो जो ऊर्जा मुख्य कार्य में लगनी चाहिए वो संभवतः न लग पाए जी जी चलिए डॉक्टर रेखा व्यास जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया बिछड़े हुए लोगों को अपने घर पहुँचाने का पर्यावरण प्रेमी रहे आपने काफी पेड़ पौधे लगाए और आपने बहुत ही अच्छा मैसेज ये दिया कि सोशल वर्क करने के लिए सामाजिक सेवा करने के लिए किसी संस्थान का या बहुत ज़्यादा फंड इकट्ठा करके आप करेंगे तो वो अलग चीज़ हो जाती है लेकिन आप इंडिविजुअली बिना पैसे के भी लोगों से जुड़ सकते हैं लोगों को रास्ता बता सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं बहुत ही बड़ा संदेश था आपके भाव में था और आपने ये बात कही और इसको प्रैक्टिकल आप करते भी हैं तो हमारी और से बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको मंगल करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर तब तक आप बने रहिए और सभी श्रोता मित्रों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रेखा जी की बात ज़रूर एक बार गार्ड बांध लीजिए कि आप बिना पैसे के भी लोगों की मदद कर सकते हैं सेवा कर सकते हैं तो अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए लेकिन छोटे से हर चीज़ की शुरुआत होती है तो छोटा छोटा काम करते जाएँ फिर बड़ा भी हो जाएगा आपसे इन्हीं शुभ के साथ सलाम नमस्ते खम्भा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति पूरी को भी धन्यवाद ओम शांति नमस्कार से छल के प्यारो बाबा से प्यार छाए है सुख संसार रो बा पाए है सुख संसार निर्मल निर्मल किरण आती भालते हैं है सौ सजाती तिलक लगा रहे Love. 벌하 <laughs>